पंकज अवधिया की जंगल डायरी अक्टूबर 2011 से आगे भाग एक यह आलेख अक्टूबर 3 2011 को लिखा गया है तैयारी शरद पूर्णिमा की श्वास रोगियों के लिए उपयोगी जड़ी बूटियों के साथ लेखक पंकज अवधिया शरद पूर्णिमा आने वाली है सालों से उन पारंपरिक चिकित्सकों के अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवाओं को देख रहा हूँ जो हर साल बेसब्री से इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं और फिर शरद पूर्णिमा की रात जब हजारों की संख्या में स्वास्थ्य रोग से प्रभावित आम लोग एकत्र हो जाते हैं तो रात भर जाग बिना थके थके उन्हें अपने हाथों से बनाई विशेष खीर खिलाते रहते हैं इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं दूध से लेकर शक्कर और सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों सभी का खर्च स्वयं वहन करते हैं ये तो दस का काम है वे कहते हैं उन्हें असंख्य लोगों की दुआएं मिलती हैं इससे बढ़कर और क्या हो सकता है भला क्या एक बार एक चम्मच या उससे कुछ अधिक मात्रा में खीर का सेवन मौसम भर स्वास्थ्य रोगों से मुक्त रख सकता है यह अहम प्रश्न है विशेषकर आधुनिक युग के संदर्भ में क्योंकि आज का मानव दूषित वातावरण में रहने को मजबूर है खाने और पीने का कोई भरोसा नहीं है फिर वह आधुनिक दवाओं का आदि हो गया है ऐसे में जड़ी बूटियाँ भला कब तक उन्हें स्वास्थ्य रोगों से बचाकर रखेंगी फिर समय के साथ स्वास्थ्य रोग भी जटिल हो गए हैं जड़ी बूटियाँ वही पुरानी की पुरानी हैं ज़्यादातर पारंपरिक चिकित्सकों ने अपने पारंपरिक मिश्रणों को मजबूती नहीं प्रदान की गई है प्रदान नहीं की है नई जड़ी बूटियाँ मिलाकर इसीलिए कभी कभी तो लगता है कि जैसे शरद पूर्णिमा के दिन का आयोजन मात्र एक औपचारिकता ही रह गई है आ, पर ऐसा सभी मामलों में में नहीं है। वर्ष 1988 में जब पहली बार ऐसे आयोजनों के बारे में सुना तो उसमें रुचि जागी उसके बाद जो पारंपरिक चिकित्सकों से मिलने का सिलसिला आरंभ हुआ वह अभी तक जारी है हजारों पारम्परिक चिकित्सकों से मुलाकात हुई कुछ वर्षों बाद शरत पूर्णिमा के दिन खीर बांटने का पवित्र काम किया रात भर चलने वाले भजन में भाग लिया भवर की तरह पारंपरिक चिकित्सक रूपी फूलों से रस एकत्र करता हुआ अनायास ही विशेष खीर का जानकार बन बैठा इतने सालों बाद इस बार मन हुआ कि क्यों ना इस बार मेरे अपने गांव में इस अनूठी सेवा को आरंभ किया जाए मुनादी करवा दी गई दूध और चावल का प्रबंध किया जा रहा है कौन सा औषधि मिश्रण खीर में मिलाया जाए इस पर माथा होती रही ज़्यादा ज्ञान अनिर्णय की स्थिति में ला देता है पारंपरिक चिकित्सकों की शरण ली तो उन्होंने दो टूक कहा कि उन वनस्पतियों का प्रयोग करो जो गांव में उगती हैं पर कभी भी आम लोगों को इनके बारे में ना बताओ उन्हें कहो कि बड़ी मुश्किल से दूर घने जंगल से बूटियां लाई गई हैं उसका असर कुछ और ही होगा मुझे आज बस्तर के पारम्परिक चिकित्सकों की याद आ रही है जो कहते रहे हैं कि शरद पूर्णिमा उपयोगी जड़ी बूटियों की शुरुआत का दिन है जड़ी बूटियाँ हर सप्ताह ली जानी चाहिए शीत ऋतु की समाप्ति तक उनका कहना है कि यदि शीत ऋतु में जंगल और खेतों का नियमित भ्रमण करें तो हर सप्ताह नई वनस्पति दिखाई देगी और ये नई वनस्पतियाँ ही मादा रखती हैं उस समय काल में होने वाले रोगों की चिकित्सा में यह माह प्रकृति का उपहार है सारा कुछ आसपास बिखरा हुआ है आवश्यकता है तो बस माह की बात समझने की पारंपरिक चिकित्सकों से लंबी चर्चा और शोध यात्रा के दौरान कुछ ऐसे भी पारंपरिक चिकित्सक मिले जो हजारों की संख्या में श्वास रोगियों को एक ही प्रकार की जड़ी बूटी देने से नाखुश दिखाई दिए उनका कहना था कि प्रत्येक रोगी के लिए उसकी जीवनी शक्ति और रोग की स्थिति के आधार पर औषधि का निर्धारण करना चाहिए ये वही पारम्परिक चिकित्सक हैं जिन्होंने स्वाइन के समय सभी लोगों को ग्लोए उपयोग करने के अनुबोन को अनुमोदन को सही नहीं ठहराया था वे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अदरक का उदाहरण देते हैं जरा सी भी सर्दी हुई नहीं कि आम लोग घरेलू नुस्खे के रूप में अदरक की चाय का उपयोग करने लगते हैं लंबे समय तक अदरक की चाय पीने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है बहुत कम लोग जानते हैं कि अदरक त्वचा रोगियों के लिए हानिकारक है श्वेत कुष्ठ जिसे कि लिकोडर्मा भी कहा जाता है कि रोगियों को तो अदरक से दूरी बनाए रखने को कहा जाता है बहुत से पारंपरिक चिकित्सक रोगियों को अदरक का प्रयोग संभलकर करने की सलाह देते हैं इसीलिए बड़ी संख्या में लोगों को साधारण अनुमोदन के के स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति लिए औषधि विशेष का प्रयोग जरूरी है ऐसा विचार रखने वाले पारंपरिक चिकित्सक संख्या में कम है पर पारंपरिक चिकित्सा में उनकी बात भी सुनी और मानी जाती है मेरे गाँव में के आसपास जंगल नहीं है भले ही यहां से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में जंगली सुअर और सियार जैसे जंगली जीव मिल जाते हैं ये दूर जंगल से भागकर आए हैं और फिर पास के सदा भरे रहने वाले बांध के आसपास डेरा जमाए हुए हैं बेशरम की सघन झुरमुट को ही जंगल मान बैठे हैं उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है जंगली जानवरों के मॉस मर्डर की खबरें तो आपने पढ़ी होगी हाल ही में राजधानी के पास के इलाके में दसों बंदर मरे पाए गए उन्हें जहर दिया गया था कुछ दिनों तक ये दिल दहलाने दिल दहला देने वाली खबरें सुर्खियों में रही उसके बाद उन अभागे बंदरों की तरह ही खामोश हो गई या खामोश कर दी गई पेंड्रा में आम लोगों ने एक भालू को पीट पीट कर मार डाला यह खबर भी हाशिए में चली गई पिछले सप्ताह एक शेरनी के साथ भी ऐसा ही हुआ लगता है कि मास मर्डर की एक गलत परंपरा ने राज्य में जन्म ले लिया है जो फल फूल रही है चलिए विषय पर वापस लौटते हैं तो गांव के आसपास जंगल न होने के कारण खेतों में उग रही जड़ी बूटियों का सहारा लेना होगा अभी धान की फसल लगी हुई है धान की खेती में भरपूर कृषि रसायनों का प्रयोग होता है इतना अधिक कि जिन खेतों से पहले पकते धान की मादक सुगंध आती थी अब वहाँ से असहनी बदबू आती है ये रसायन निश्चय ही कीटों को मारते होंगे पर मुझे लगता है कि इतनी बदबू से कीट पहले ही किनारा कर लेते होंगे इन खेतों से उपयोगी वनस्पतियों का एकत्रण यानी नए रोगों को आमंत्रण है मुझे अपने ही खेत दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ इस बार औषधि धान की किस्में लगाई गई हैं जैविक खेती हो रही है वैसे इस बार अधिक वर्षा होने के बावजूद अधिक जैविक आदानों की आवश्यकता नहीं पड़ी लगता है पारंपरिक औषधि ज्ञान अभी भी नए मज़बूत और की अभी भी नए मजबूत कीटों और रोगों से लड़ने का मादा रखते हैं यदि ताज़ी जड़ी बूटियाँ प्रयोग करनी है तो जिस दिन इनका प्रयोग किया जाना है उसी दिन एकत्र की जानी चाहिए यदि सूखी जड़ी बूटी प्रयोग करनी है तो सीधे सूरज की रोशनी में सुखाने से बचना चाहिए और छाएदार स्थान में सुखाना और छाएदार स्थानों में सुखाना बहुत श्रम साध्य और समय लेने वाला काम है ऐसे में जड़ी बूटियों को काफ़ी समय पहले से एकत्र करना जरूरी है बहुत सी जड़ी बूटियों और विशेष औषधि मिश्रणों को सुखाने की विशेष विधियां हैं मधुमेह के बहुत से नुस्खों में प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियों को पीपल गस्ती कलमी कांके जैसे औषधि वृक्षों की छाव में सुखाने का नियम है छाँव का कार्य विशेष है यह जड़ी बूटी के गुणों को नष्ट नहीं होने देती और उन्हें औषधि गुणों से परिपूर्ण भी करती है जब मैं इन विधियों के बारे में लिखता हूं तो बड़ी दवा कंपनी कंपनियों में काम कर रहे मेरे मित्र और प्रशंसक प्रश्न खड़ा करते हैं कि मैं ये सब किसके लिए लिखता हूं क्योंकि दवा कंपनियां तो ये सब करने से रहीं आम आदमी भी इन सब तामझामों से दूर रहना उचित समझता है फिर किसके लिए इन विधियों की व्याख्या क्या महज दस्ताव दस्तावेजीकरण के लिए मैं उत्तर मैं उन्हें उत्तर देता हूँ कि यह सब लिखा जा रहा है नई पीढ़ी के शोधकर्ताओं के लिए भले ही जड़ी बूटियों के पारंपरिक ज्ञान में रुचि लेने वाले लोग घट रहे हैं पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं कि पारंपरिक ज्ञान को उसके मूल रूप में दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित रखा जाए दस्तावेज ही क्यों फिल्मों के माध्यम से भी जैसा कि आजकल मैं YouTube के माध्यम से करने की कोशिश कर रहा हूँ सो भले ही परिस्थिति आशाजनक न हो पर फिर भी बहुत से युवा शोधकर्ता इन दस्तावेजों से प्रभावित दिखते हैं वे पारंपरिक प्रयोगों को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहते हैं वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उनका अपना देश भारत पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान के क्षेत्र में सदा से ही अग्रणी रहा है और रहेगा कुछ वर्षों पहले अंकोल पर लिखे मेरे लेख से प्रभावित होकर कुछ युवा शोधकर्ताओं ने इसके फलों के एकत्रण की पारंपरिक विधियों पर शोध किया फलों को जमीन पर गिरने से पहले एकत्र करना था इसके लिए नाना प्रकार की लकड़ियों के पात्र तैयार किए गए फिर बांस की सहायता से बिना फलों को हाथ लगाए सीधे ही पात्रों में एकत्र कर लिया गया उन्होंने अपने प्रयोग से दिखाया कि इस तरह से फलों के एकत्रण से उनके औषधीय गुण नष्ट नहीं होते हैं और उनसे तैयार औषधि मिश्रण विशेष रूप से लाभकारी होते हैं क्रमशः लेखक जैव विविधता विशेषज्ञ हैं और वनस्पतियों से संबंधित पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं धन्यवाद